तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग फॉर्म जीएसटी आर फॉर्म जीएसटी आर को हम लोग रिकनसिलेशन स्टेटमेंट भी बोलते हैं यह नॉर्मल टैक्स पेयर के लिए एप्लीकेबल होता है और यह मैंडेटरी तभी होगा जब टैक्सपेयर का एग्रीगेट एनुअल टर्न मतलब पैन बेस्ड जो टर्नओवर है वो 5 करोड़ एक्सीड कर जाएगा और अप टू फाइव करोड़ के लिए यह ऑप्शनल रखा गया है तो किसी भी टैक्सपेयर के लिए GSTR 9C जब मैंडेटरी हो जाएगा तो वो जहां जहां पे भी अपना GST रजिस्ट्रेशन लेके रखे हैं वहां वहां पे उनको सेपरेट GSTR 9C फाइल करना होगा GSTR 9C में हम लोग कंपैरिजन प्रोवाइड करते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स और GSTR 9 के बीच में तो इसीलिए GSTR 9C फाइल करने से पहले अपने को GSTR 9 का फाइलिंग करना पड़ेगा बिकॉज अनलेस हम लोग जीएसटी आर फाइल करेंगे तब तक हम लोग जीएसटी आर में प्रोसीड नहीं कर सकते हैं तो GSTR 9C क्योंकि कंपैरिजन है यहां पे अपने को बुक्स ऑफ अकाउंट्स और GSTR 9 का इंफॉर्मेशन देना पड़ेगा और जहां पे भी कोई डिफरेंसेस आएगा मतलब कंपैरिजन में, जहां पे भी कोई डिफरेंसेस आएगा, वो डिफरेंसेस का अपने को रीजन बताना पड़ेगा जीएसटी 9C फॉर्म में ये जो फॉर्म है इसका ड्यूडेट थर्टी फर्स्ट डिसंबर ऑफ नेक्स्ट फिनांशियल ईयर रखा गया है टैक्सपेयर के लिए और अगर कोई बिलेटेड रिटर्न फाइल करते हैं जीएसटीआर आर सी का तो वहां पे उनको कंसिक्वेंस में पेनल्टी पेमेंट करना पड़ेगा तो ऑनलाइक लेट फीस यहाँ पे टैक्सपेयर को पेनल्टी पेमेंट करना पड़ता है जीएसटीआर आर सी हम लोग हमेशा ऑफलाइन में प्रिपेयर करते हैं टैक्सपेयर के बिकॉज यहाँ पे ऑनलाइन डायरेक्ट आप प्रिपरेशन नहीं कर सकते हैं तो ऑनलाइक अदर फॉर्म्स यहाँ पे आपको ऑफलाइन में डेटा प्रिपेयर करना होगा इसके लिए आप जीएसटी पोर्टल से ऑफलाइन यूटिलिटी को डाउनलोड कर सकते हैं ये एक तरह का एक्सेल यूटिलिटी है वहां पे आपको इंफॉर्मेशन फिल करना होगा और उस इंफॉर्मेशन के बेसिस में आपको एक्सेल यूटिलिटी से एक जेसन फाइल जेनरेट करना होगा और वो जैसन फाइल अपने को पोर्टल में जाके अपलोड करना होगा अपलोड करने के बाद में अटैचमेंट भी प्रोवाइड करना पड़ता है लाइक बैलेंस शीट एंड प्रोफिट एंड लॉस स्टेटमेंट जब अटैचमेंट अपने प्रोवाइड करेंगे उसके बाद में हम लोग जीएसटी या नाइन को फाइल कर सकेंगे जीएसटी पोर्टल में तो चलिए देखते हैं कैसे अपने लोग ऑफलाइन यूटिलिटी को डाउनलोड करते हैं और उसके बाद डेटा को कैसे प्रिपेयर करते हैं चलिए देखते हैं तो चलिए देखते हैं जीएसटी पोर्टल से अपने ऑफलाइन टूल कैसे डाउनलोड करते हैं तो सबसे पहले अपने को ब्राउजर में जी पोर्टल ओपन करना होगा वहां पर डाउनलोड वाले टैब में जाना होगा फिर उसके बाद नेविगेट करते हुए ऑफलाइन टूल्स में जाना है जीएसटी आर ऑफलाइन टूल पे क्लिक करना है पेज ओपन होगा वहां पे एक लिंक दिया रहेगा डाउनलोड का उस लिंक पे अपने को क्लिक करना है लिंक पे क्लिक करने के बाद में प्रोसीड वाले बटन में क्लिक करना होगा प्रोसीड वाले बटन में क्लिक करने के बाद में जी एस टी यूटिलिटी का जी फाइल डाउनलोड हो जाएगा सिस्टम में इसके बाद हम लोगों को ZIP फाइल को एक्सट्रैक्ट करना होगा एक्सट्रैक्ट करने के बाद में फाइल फोल्डर के अंदर ऑफलाइन यूटिलिटी को ओपन करना होगा ये एक एक्सेल वर्जन में ऑफलाइन यूटिलिटी दिया हुआ है इस एक्सेल वर्जन वाले ऑफलाइन यूटिलिटी को अपने लोग ओपन करेंगे और फिर उसके बाद एनेबल एडिटिंग एनेबल कंटेंट पर क्लिक करेंगे फिर इसके बाद हम लोगों को इन्फॉर्मेशन फिल करना पड़ेगा एकॉर्डिंगली तो जैसे कि पार्ट ए रिकनसिलेशन स्टेटमेंट में सबसे पहले टैक्स पेयर का जीएसटी नंबर लीगल नेम ट्रेड नेम लिखना होता है तो अब जीएसटी नंबर हम लोगों के पास में ऑलरेडी अवेलेबल है अपने लोग सिस्टम जनरेटेड जीएसटीआर आर वन और थ्री बी डाउनलोड किए थे उस पीडीएफ फाइल में जीएसटी नंबर लीगल नेम और ट्रेड नेम दिया हुआ है तो हम जीएसटी आर का सिस्टम जनरेटेड समरी डाउनलोड किए थे उसे ओपन कर लेते हैं यहां से जीएसटी नंबर सबसे पहले कॉपी करेंगे और एक्सेल यूटिलिटी में पेस्ट कर देंगे इस तरीके से फिर इसके बाद लीगल नेम एंड ट्रेड नेम को इस तरीके से कॉपी करेंगे और फिर एक्सेल यूटिलिटी में जाके पेस्ट कर देंगे इसके बाद नेम ऑफ द एक्ट तो अगर किसी एक्ट में टैक्स पेयर का ऑडिट हुआ है तो वो एक्ट और साथ ही साथ सेक्शन बताना होगा चाहे वो इनकम टैक्स एक्ट हो या फिर कंपनीज एक्ट हो या फिर एल एक्ट हो तो वो यहां पर मैंशन करना होता है नहीं है तो अपने को लिखने का भी जरूरत नहीं पड़ेगा फिर प्रोसीड टू फिल डिटेल्स में क्लिक करेंगे और फिर टेबल नंबर फाइव में आ जाएंगे टेबल नंबर फाइव में अपने को ग्रॉस टर्नओवर का रिकनसिलेशन करना पड़ता है तो टेबल नंबर फाइव ए में अपने को टर्नओवर बैठाना पड़ेगा एज पर द बुक्स ऑफ अकाउंट्स तो अपने बुक्स में जो टर्नओवर ओवर है एज पर दर्किंग सिक्सटी एट यही सेम अमाउंट टैक्सपेयर के फिनेंसल्स में भी दिया हुआ है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वाले स्टेटमेंट में तो वहां पर सिक्सटी एट 54,499 ये अमाउंट हम लोग बैठा देते हैं फिर इसके बाद टेबल नंबर फाइव बी से लेके टेबल नंबर फाइव तक बुक्स के सारे एडजस्टमेंट दिए हुए वो अपने को रिपोर्ट करना होता है लाइक